कठोपनिषद शंकराचार्य भाष्य शंकरचार्य अयो वली तीन तस्मापोजा सत्वादीपक्ष आसुरम अतः असत्वादियों के आसुरी पक्ष का निराकरण कर अस्तपलब्धव तत्व चोभ अस्वोपलब्ध तत्व प्रसिदीद वह आत्मा है इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्व भाव से भी जानना चाहिए इन दोनों प्रकार प्रकार की की उपलब्धियों में से जिसे है, इस उपलब्धि हो गई है, तत्व भाव उसके हो जाता है अस्तित्व सत्कार्यो बुद्धाधि ही यदा तो तद्रहित विक्रिय आत्मा कार्य कारण वाचा विकारो नाम थे मृत्ति सत्यम श्रुते सदा यूपाधिकलिंग से सदा प्रत्यय व्यस्य तत्त्वभावो तत्व तेन चूपेण आत्मोपलबाप्युभ सोपाधिक योह, अस्तित्व तत्व भाव बुद्धि जिसकी है, तथा जिसका सत्व उसके कार्य वर्ग में अनुगत है उस आत्मा को है इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिए जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि उपाधि से रहित और निर्विकार जाना जाता है तथा कार्य वर्ग विकारवाणी का विलास और नाम मात्र है केवल मृतिका ही सत्य है इस श्रुति के अनुसार अपने कारण से भिन्न नहीं है ऐसा निश्चित होता है उस समय जिस निरुपाधिक अलिंग और सत असत आदि प्रतीति के विषयत्व से रहित आत्मा का तत्वभाव होता है उस सत्व स्वरूप से ही आत्मा को उपलब्ध करना चाहिए इस प्रकार यहाँ उपलब्धव्य पद की अनुवृत्ति की जाती है सौभाधिक तो सोपाधिक अस्तित्व और निरूपाधिक तत्व इन दोनों में से यहाँ इस पद में सक्ष निर्धारण के लिए है। हैं पूर्वस्तीमन सत्कार्योपाधि कृता इत्यर्थः पश्चात प्रत्यमित सर्वोपाधिप आत्मनः तत्व विदता दयास्वभा ने अस्थूलमण्व्रस्व अदृश्येनाते निल इत्यादिश्रुतिष्ट प्रसिद्धिमुखी आत्म प्रकाशनाय पूर्वमस्तोपलबत पहले तो मैं इस प्रकार उपलब्ध हुआ आत्मा का अर्थात सत्कार्य रूप उपाधि के किए हुए अस्तित्व प्रत्यय से उपलब्ध हुए आत्मा का और फिर जिसकी संपूर्ण उपाधि निवृत्त हो गई है और जो ज्ञात एवं अज्ञात से भिन्न अद्वितीय स्वरूप है उस नेत नेति स्थूल मण्डस अदृश्य नात में निरुप्ते निलयने इत्यादि स्थितियों में निर्दिष्ट आत्मा का तत्व भाव प्रसिद्ध अभिमुख होता है अर्थात जिसे पहले है इस प्रकार आत्मा की उपलब्धि हो गई है उसे अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए वह तत्व भाव अभिमुख प्रकाशित होता है अमर कब होता है एवं परमार्थ दर्शिनोह इस प्रकार परमार्थ दर्शी को, यदा सर्वे प्रमुचंते कामा ये अथ मर्चो मृतो भवती अत्र ब्रह्म समस्त जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती है छूट जाती है उस समय वह मर्त्य मरण धर्म अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है यदा यन काले सर्वे कामा कामेतव्य सन्या अमृत भावा प्रमुच्यते विषयते येस्या प्रति बोध विद्युतो हृदय बुद्धौता आश्रिता बुद्धिर् कामान आश्रयो नात्मा काम संकल्पह इत्यादि श्रुतियंतराज जब जिस समय संपूर्ण कामनाएं कामना, कामना योग्य अन्य पदार्थ का अभाव होने के कारण छूट जाती है छिन्न भिन्न हो जाती है जो कि बोध होने से पूर्व इस विद्वान के हृदय बुद्धि में आश्रित रहती है क्योंकि बुद्धि कामनाओं का आश्रय है आत्मा नहीं जैसा कि कामना संकल्प और संशय ये सब मन ही है इत्यादि एक दूसरी श्रुति से भी सिद्ध होता है अथ अच्छा तथा मृतः प्राग्प्रबोधा आसित प्रबोधोत्तर काल अविद्या कामकर्म लक्षण से मृत्यो विनाशा अमृतोति गमन प्रयोजकस्य से मृत्यो विनाशा गमना ते अव प्रदीप निर्वाण वस्त्र बंधनोप्रह्मते ब्रह्म, ब्रह्म तब फिर जो आत्मसाक्षात्कार से पूर्व मरण धर्म था वह जीव आत्मज्ञान होने के अनंतर अविद्या कामना और कर्म रूप मृत्यु का नाश हो जाने से अमर हो जाता है परलोक में गमन करने वाले मृत्यु का विनाश हो जाने से वहाँ जाना संभव न होने के कारण वह इस लोक में ही दीप निर्वाण के समान संपूर्ण बंधनों के नष्ट हो जाने से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है कदा पुनः कामान भूल तो विनाश इतुच्य परंतु कामनाओं का नाश कब होता है इस पर कहते हैं यदा सर्वे प्रभिद्य ग्रंथय अथ मर्चो मृतो भवती अनुशासनम जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है उस समय यह मरण धर्म अमर हो जाता है बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है यदा सर्वे प्रविद्यंते भेद उपजांति विनश्यन्ति हृदयस्य से बुद्धेरिह जीवत एवं ग्रंथ ग्रंथिवृढ़बंधनूपा अविद्या इत्यर्थः अहमद शरीर मवेद धन सुखी दुखी चाहमारदीलक्षण तद्परी ब्रह्मात्त्योपजना ब्रह्मवाहम अस्सरीतिन स्विद्याग्रंथीसु तमितता का कामा मूलतो विनश्य अथ मर्म मृत्येता वेदे वै तवनाधिकशंका इति वाक्शेष जिस समय यहाँ जीवित रहते हुए भी इसके हृदय की बुद्धि की संपूर्ण संपूर्णग्रंथियाँ बंधन दृढ़बंधन अविद्या अविद्याजनित प्रतीतियाँ छिन्न भिन्न होती भेद को प्राप्त होती अर्थात नष्ट हो जाती है मैं यह शरीर हूँ या मेरा धन है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्यादि प्रकार के अनुभव अविद्या प्रत्यय है उसके विपरीत ब्रह्मात्म भाव के अनुभव की उत्पत्ति से मैं असंसारी ब्रह्म ही हूँ ऐसे बोध द्वारा अविद्यारूप ग्रंथियों के नष्ट हो जाने पर उसके निमित्त से कोई कामनाएं समूल नष्ट हो जाती है तब वह मरते, मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है बस इतना ही संपूर्ण वेदांतों का अनुशासन आदेश है इससे अधिक कुछ और है ही ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए यहाँ सर्व वेदांता नाम यह वाक्य शेष है निरस्ता से विशेष व्यापी ब्रह्मात्मा पति पतिपत्या प्रतिपत्या प्रभिन्न एव ब्रह्मभूत विदुषो न करती विद्यतमंत्र ब्रह्म न उत्क्रामन्ति समुतवाद प्राण उत्क्राम ब्रह्म सन्ब्रमाप्येतीतराज जिसमें संपूर्ण विशेषणों का अभाव है उस उसव्यापक ब्रह्म को ही अपने आत्म आत्मस्वरूप से जान लेने के कारण जिसकी अविद्या आदि समस्त ग्रंथियाँ टूट गई है और जो जीवितावस्था में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है उस विद्वान का कहीं गमन नहीं होता ऐसा पहले कहा गया क्योंकि चौदहवें मंत्र में इस शरीर में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है ऐसा कहा है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्म में लीन हो जाता है इस एक दूसरी श्रुति से भी यही निश्चित होता है ये पुनर्मंद ब्रह्म विदो विद्याशीलिश्च ब्रह्मलोकभाजो ये चिपरीता संसार भाज तेविशेष उच्यते प्रकृतत्कृष्ट ब्रह्म विद्यास्तुत किंतु जो मंद ब्रह्मज्ञानी और अन्य विद्या उपासना का परिशीलन करने वाले ब्रह्मलोक प्राप्ति के अधिकारी हैं अथवा जो उनसे विपरीत जन्म मरण रूप संसार को ही प्राप्त होने वाले हैं उन्हीं की किसी गति विशेष का वर्णन यहाँ प्रकरण प्राप्त ब्रह्म विद्या के उत्कृष्ट फल की स्थिति के लिए किया जाता है किम शान्य अग्निविद्या प्रयोक्ता चाह चा, फल प्रकारों इति मंत्रारंभ तथा इसके सिवा नचकेता के पूछने पर यमराज ने पहले अग्नि विद्या का फिर वर्णन किया था उस अग्नि विद्या के फल की प्राप्ति का प्रकार भी बतलाना है ही इसी अभिप्राय से इस मंत्र का आरंभ किया जाता है वहाँ कहना यह है कि शतम चैका चय मृान अभिनका तयन मृत उत्क्रमणे इस हृदय की 101 नाडियां हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकलनी हुई है उसके द्वारा उर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृत को प्राप्त होता है शेष विभिन्न गति युक्त नाड़िया उत्क्रमण मरणोत्सर्ग की हेतु होती है शतच शतसख्यकासुमना पुष से हृदयाद्विश्रिता नाड़्य शिरास्तासा बदे मूर्धा भिवा भी निश्रिता निर्गता सुषुमना नम दयांतकाल हृदय आत्मा वशीकृत योजेत पुरुष के हृदय से सौ अन्षुमना नाम की एक इस प्रकार एक सौ एक नाड़ियाँ शिराएँ निकली हैं उनमें सुषुम्ना नामनी नाड़ी मस्तक का भेदन करके बाहर निकल गई है अंतकाल में उसके द्वारा आत्मा को अपने हृदय देश में वशीभूत करके समाहित करे तथा नाज्योर्धरियान ग्यारेणा मृतत्व अवरण आभूत संप्लमं स्थानम अमृतत्व विभाव्यते स्मृते ब्रह्मणावास कालाण्यम अमृत में भुक्ता भोगाप्रह्मलोकगता विस्वनाड्य उत्क्रमणे निवृत्त संसार उस नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव सूर्य मार्ग से अमृतत्व आपेक्षिक अमरण धर्मत्व को प्राप्त हो जाता है जैसा कि संपूर्ण भूतों के छह पर्यंत रहने वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है इस स्मृति से प्रमाणित होता है अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि कालांतर में ब्रह्मा के साथ ब्रह्मलोक के अनुपम भोगों को भोग कर मुख्य अमृतत्व को प्राप्त करता है इसके सिवा जिनकी गति विविध भाति की है ऐसी अन्य सब नाड़िया प्राण प्रयाण की हेतु होती हैं अर्थात वे संसार प्राप्ति के लिए ही होती हैं अब संपूर्ण वल्लयों के अर्थ का उपसंहार करने के लिए कहते हैं उपसंहार अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनादय सन्निविष्ट तम स्वाक्षर मुंजादिवेशिका धैर्य तम विद्या छुक्रम अमृतम तम विद्या छुक्रम अमृतमिति अंगुष्टमात्र पुरुष जो अंतरात्मा है सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है मुंजे से सीख के समान उसे धैर्य पूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करें उसे शुक्र शुद्ध और अमृत रूप समझे उस शुक्र और अमृत रूप समझे अमुषमात्र पुरुषोरात्मा सदा सन्निविष्टो जबधि हृदय सन्नष्टो यहाँ स्वादात्म शरीरा प्रवृते प्रभेद उद्क्षेन्नीकर्षेन् पृथक कुर्थ किम वेच्य मुंजादी वेसि कामस्थरण प्रमादेना इति पुरुष जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है और जो जीवों के हृदय में स्थित उनका अंतरात्मा है उसे अपने शरीर से बाहर करे ऊपर नियंत्रित निकाले अर्थात शरीर से पृथक करे किस प्रकार पृथक करे इस पर कहते हैं धैर्य अर्थात अप्रमाद पूर्वक इस प्रकार अलग करे जैसे मुंज से उसके भीतर रहने वाली शीख की जाती है शरीर से पृथक किए हुए उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को ही पूर्वोक्त चिन्ह मात्र विशुद्ध और अमृत में ब्रह्म जाने यहाँ तम विद्या छुक्रम अमृतम इस पद की दुरुक्ति और इति शब्द उपनिषद की समाप्ति के लिए है विद्या आख्यायि अर्थोपसोच्य अर्थो अब विद्या की स्थिति के लिए यह आख्यायिका के अर्थ का सं कहा जाता है मृत्यु प्रोक्तालब्धवा तो विद्या में जोग विधि से कृष्ण ब्रह्माप्तों मृत्यु अन्योप्योध्या मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नाव को प्राप्त विरज धर्मा धर्म और मृत्युन हो गया दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वह भी वैसा ही हो जाएगा मृत्यु प्रोक्ताथोक्तामेता ब्रह्म विद्या कृष्ण समस्त सोपकरण सफलमेत के वर प्रदना मृत्यो लाप्येत प्राप्तो ब्रह्माप्त भुन्मुक्त भवीर्थ कथम विद्या प्राप्त्या विरजो विगत, विगत कामा काम विद्य वित्यर्थः मृत्यु की कही हुई इस पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या और कृष्ण संपूर्ण योग विधि को उसके साधन और फल के सहित वर प्रदान के कारण मृत्यु से प्राप्त कर नचकेता क्या हो गया इस पर कहते हैं ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गया अर्थात मुक्त हो गया तो किस प्रकार इस पर कहते हैं विद्या की प्राप्ति द्वारा पहले वीरज धर्माधर्म से रहित और मृत्यु काम और अविद्या से रहित होकर मुक्त हो गया ऐसा इसका तात्पर्य है न केवलम नचकेता एवं अन्योपि नचकेतो वहात्मि अध्यात्मे निरुपचरी प्रत्यक्ष प्राप्य तत्वेय न्यद्रुप अप्रत्यूपत्मे मुक्त प्रकारेण वेद बिजानी निर्जह संब्रम्ह प्राप्त में मृत्युर्भवती थी वाक्य शेष केवल नचकेता ही नहीं बल्कि नचकेता के समान जो दूसरा भी आत्मज्ञानी है अर्थात जो अपने देहादि के अधिष्ठाता उपचार शून्य प्रत्यक्ष स्वरूप को यही तत्व है अन्य प्रत्यक्ष रूप नहीं ऐसा जानता है जो उक्त प्रकार से अपने उसी अध्यात्म रूप को जानता है अर्थात जो उसी प्रकार जानने वाला है वह वा भी वीरज धर्माधर्म से रहित होकर ब्रह्म प्राप्ति द्वारा मृत्युहीन हो जाता है और वह वा, वाक्य शेष सेश है शिष्याचार्यो प्रमाद न्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्तोष प्रथमार्थेयम शांति उच्यते अब शिष्य और आचार्य के प्रमादृत अन्याय से विद्या के ग्रहण अन्याय के अन्याय से विद्या के ग्रहण और प्रतिपादन में होने वाले दोषों की नृत्ति के लिए यह शांति कही जाती है शांति पाठ ओम सहनावतु सहन भुनको सहवीर करवा भय तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विदेशा ओम शांति शांति शांति परमात्मा हम अर्थात आचार्य और शिष्य दोनों की सांस सांस रक्षा हमारा सास साथ पालन करें हम साथ, साथ संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो हम द्वेष न करें सह नाव सहनावामतु फलायत विद्यास्वूप्रकाशन न क स परमेश्वर उपनिषद प्रकाशि किं चह नौन तो तत्ल प्रकाशन नौ, नौ पाल विद्याकृतं सहयवावाम सामर्थं सामथ्यम करवा बह तेजस्विनोर तेजस्विनोर तेजस्वि तेजस्विनौरधी तस्वीतमस्तु अथवा तेजस्वी नावाभ्यादीत तदतीव तेजस्वीदस्तु महादे शिष्याचार्वन्यम प्रमाद्रीतायाध्ययन आध्यापन दोष निवित्तम निवित्व मा कर विद्या के स्वरूप का प्रकाशन कर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें कौन रक्षा करे? इस पर कहते हैं वह उपनिषद प्रकाशित परमेश्वर ही हमारी रक्षा करे तथा उसके फल को प्रकाशित कर वह हम दोनों का साथ साथ पालन करें हम अपने विद्याकृत वीर सामर्थ्य को साथ साथ ही संपादित करें प्राप्त करें और हम तेजस्वियों का जो अध्ययन किया हुआ है वह सुपठित हो अथवा तेजस्वी हो अर्थात हम लोगों का जो अध्ययन किया हुआ है वह अत्यंत तेजस्वी यानी वीर्यवान हो हम शिष्य और आचार्य परस्पर विद्वेश न करें अर्थात हम प्रमादकृत अन्याय से अध्ययन और अध्यापन में हुए दोषों के कारण परस्पर एक दूसरे से द्वेष न करें शांति शांति शांति इस प्रकार शांति शब्द का शान्ति है शान्ति है तीन बार उच्चारण आध्यात्मिकादि संपूर्ण दोषों की शांति के लिए किया गया है परिवराज काचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री मदाचार्य श्री शंकर भगवत पृथ कठोपनिषद भाष्ये द्वितियाध्याल द्वितीय अध्याय समाप्तः